अर्जुन बोले, हे hey कृष्ण आप कर्मों के सन्यास की की और फिर कर्मियों प्रशंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवान बोले कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है अर्जुन जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंदों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपर्युक्त सन्यास और कर्मयोगों को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं न कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है ज्ञान योगियों के द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल के रूप में एक ही देखता है वह यथार्थ देखता है परंतु हे अर्जुन कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है जिसका मन अपने में वश है जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है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 पुनरावृत्ति को अर्थात परम ग्रति गति को प्राप्त होते हैं वे ज्ञानीजन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडल में भी समदर्शी ही होते हैं जिनका मन संभाव में स्थित है जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है क्योंकि सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है इससे वे सचिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर न हो वह स्थिर बुद्धि संशय रहित, पुरुष संशयवेषिंद परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है तदंतर वह सचिदानंद घन पर परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग्य में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है हैं और आदि अंत वाले हैं अर्थात अनित्य है इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता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 जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं ऐसा जो मोक्ष पारण मुनि इच्छा भय और क्रोध रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है मेरे भक् मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो को भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा तो संपूर्ण भूत प्राणियों का सुख्रद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है